मृतिपुरालय करुल नमा भगवत्द शोकशंक शंकरचार्यं बादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेदा विभागिने व्योमव्यािणा मूर्त नमः ओ शा श शां सदगुर महाराज के जय ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र नाराय। तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद में दूसरा अधिकरण परामर्श अधिकरण में चार आश्रमों के संबंध में कुछ विचार चल रहा था जिसमें प्रकटार्थ विवरण में सन्यास आश्रम के विषय में कुछ विस्तार से कहा गया प्रकटार्थ विवरण टीका में अनेकों आश्रमों के विधान ऐसा अनेक अभिप्राय से किया गया है शास्त्र में ही चार प्रकार का है और विद्वत संन्यास और विधिशु संन्यास के लिए अलग अलग है इनका सबका तात्पर्य पर विचार करते हुए निश्चय यही करना है कि संन्यास वेद में विहित है संन्यास में सर्व कर्म परित्याग होता है और जो कर्म का अंग है कर्म का अनिवार्य अंग है शिखा सूत्र आदि इनका भी परित्याग होता है और सब का परित्याग करने के बाद पूर्ण विरक्त होकर के विरजा होम करके दंड धारण एकदंड धारण करते हुए वो सन्यासी जैसा नियम बताया उसी प्रकार विचरण करेंगे उनको परमवं सन्यासी कहते ये कहा था तो अभी प्रगणार्थ विवरण में शेष भाग में ये गीता में जो सर्वकर्म सन्यास कहा है उस विषय में कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं तो प्रगणार्थ विवरण के तीसरी पंक्ति में यच्च सर्वकर्म संन्यास वचनम काम्य सकल कर्म संन्यास विषय कुछ लोगों की ऐसी व्याख्या है ये कहते हैं कि ये जो सर्वकर्म संन्यास कथन है शास्त्रों में ये काम्य कर्मों का सन्यास बताया है सकल काम्य कर्मों का सन्यास जो कामना से युक्त होकर कर्म करता है अर्थात नित्य और नैमित्तिक कर्म का यहां विचार नहीं है काम्य कर्मों का विचार है तद कहते हैं वो ठीक नहीं है क्योंकि गीता में यह कहा है काम्याण कर्मणाम न्यासम संन्यास हो कवयो वित ये गीता के श्लोक में द्वितीय श्लोक में है अठारह अध्याय में इसको लेकर के कहा जा रहा है कि जब काम्य कर्मों का त्याग होता है तो उनका ये आ, आ, साधन का मार्ग है काम्य कर्म त्याग करते हैं तो उससे पुण्य नहीं होता और बाद में लोग अंदर में जाएगा नहीं और जो पहले आ, जो भी नित्य कर्म नैमित्य कर्म करते जा रहे हैं तो नित्य नैमित्य कर्म के फल फलस्वरूप पूर्वकृत पापों का क्षय होता है तो इस प्रकार नित्य नैमित्य कर्मों का निरंतर अनुष्ठान करने से पूर्वकृत पापों का क्षय होगा और शास्त्र के अनुसार जीवन बिताने से इस जन्म में कोई पाप नहीं होगा और काम्य कर्मों को त्यागने से पुण्य नहीं होगा तो इस प्रकार से इस शरीर से मुक्त होने के बाद में फिर शरीर ग्रहण का कोई हेतु नहीं रहेगा ऐसी उनकी व्याख्या जो कर्म के आधार पर ही मोक्ष मानते हैं मीमांसक वो इस प्रकार कहते तो यही साधन हो जाता है तो नित्य कर्म करते नित्य नैमित्य कर्म का आचरण करते रहो और काम्य कर्मों को त्यागो तो इसलिए उसी को सन्यास कहा जा रहा है ये कहते हैं तद कहते हैं ऐसी बात नहीं है क्योंकि विरक्तस्य सन्यासे अधिकारात अधिकारात्म्य त्याग प्रागेव सिद्धत्वा संन्यास विधि कहते हैं कि ये सन्यास में विरक्त को ही सन्यास में अधिकार है जो इस संसार से विरक्त होता है इस संसार के सुख दुखों को जानता है और इसके परिणाम को भली भाति जानता है वही व्यक्ति विरक्त कहलाता है और उसी के लिए सन्यास विधान किया और इसलिए काम्य त्यागस्य से प्राग सिद्धत्व ये काम्य परित्याग करना तो पहले सिद्ध है वो काम्य कर्मों को तो पहले से ही परित्याग किया वो विरक्त हो गया विरक्त होने के बाद में सन्यास के बारे में चिंतन करता तो उस स्थिति में यदि केवल काम्य कर्म परित्याग मात्र सन्यास कहा जाए तो विरक्त होने मात्र से सन्यास हो जाएगा यह अर्थ निकलेगा फिर संन्यास विधि वैर्थ हो जाएगा यानी बाद में सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं सन्यास का जो विधान कहा है शास्त्र में यह व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि विरक्त तो हो गया है अब सन्यास लेना नहीं लेना क्या है ऐसा रह जाएगा सन्यास विधान व्यर्थ हो जाएगा और फिर वो आश्रम धर्मों का पालन भी नहीं हो पाएगा इसलिए केवल विरक्त होने मात्र से नहीं होगा विरक्त होना संन्यासी होने के लिए अधिकारित्व तो प्राप्ति है विरक्त होने के अनंतर सन्यास ग्रहण अवश्य करना होगा परमात्मी यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनी सर्वेश नाभि भी निर्मुक्त सभैक्षम भोक्त ये कहा गया है कि परमात्मा यो रक्त परमात्मा में जो मन को लगाया मन को परमात्मा से आरक्त कर दिया मन परमात्मा में रमता है जिसका और विरक्त अपरमात्मा नहीं जो परमात्मा नहीं है यानी परमात्मा से भिन्न सब में विरक्त हो गया विषय आदि से विरक्त हो गया और सर्व एषणा विनिर्मुक्ता सभी एशनाओं से मुक्त होकर के भयक्षम भुक्त उसी व्यक्ति को भिक्षा अन्न खाने का नियम है तो इस प्रकार से जो भाव में पहुंचा हो स्थिति में पहुंचा हो वही भिक्षान्न खा सकता है नहीं तो भिक्षा अन्न नहीं खा सकता इसलिए श्रीमद भगवत गीता में विजी अध्याय में जब अर्जुन कहता है कि अब सभी अपने स्वजन को देकर के ये स्वजन को हत्या करके जो फल मिलता है वो मैं नहीं भोगना चाहता हूं और इससे श्रेयस्कर मेरे लिए भिक्षान्न होगा यदि कुछ भी मेरे पास ना रहेगा तो मैं भिक्षान्न करूंगा और गुफा आदि में कंथर आदि में निवास करके अपने जीवन व्यतीत करूंगा ये कहा तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं होगा ये आपका धर्म नहीं है क्योंकि ये पूरे विरक्त होने के बाद में सर्ववेषणा विनमुक्त होकर के ही वो भिक्षाचार्य कर सकता है दूसरा करेगा तो उसको पाप लगेगा तो भिक्षाचर्य करने का नियम नहीं है उसका इस ऐसा स्मरण किया इसलिए अर्जुन को कहा कि अब अर्जुन तो विरक्त होकर के तो नहीं किया तो वो परिस्थिति को देकर के वो एकाएक उसके मन में विमुखदा हो गई युद्ध अपने धर्म से विमुखदा हो गई इसके कारण वो भैक्षाचर्य करना चाहता था इसलिए वो तो श्रेयस्कर नहीं है वो विहित नहीं है तो नित्य अग्निहोत्र आदि अनुष्ठान प्रसंगाच अब काम्य कर्म से विरक्त हो गया इसका अर्थ क्या हुआ कि काम्य कर्म तो नहीं करता है लेकिन नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता है ऐसा अर्थ हो गया विरक्त हो करके नित्य नैमित्त कर्मों को करता है तो यह इसके बीच की स्थिति है काम्य कर्मों का परित्याग एक स्थिति में हो गई और बाद में नित्य नैमित्त कर्मों का अनुष्ठान करता है संन्यास ग्रहण नहीं किया तो इसीलिए सन्यास ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा तो सन्यास ग्रहण करने पर जितने भी वैदिक कर्म हैं, उन सब का त्याग होगा श्राद्धादि कोई भी कर्म करेगा नहीं भगवत वचनम ये जो भगवान का वचन है जिसके आधार पर आपको यह संशय हुआ काम्य कर्मों का त्याग ही कर्म कर्म संन्यास ऐसा आपको लगा इसका तात्पर्य यह है काम्याम कर्मणाम न्यास संन्यास हो कवे ये जो कहा ना ये तो तत् गृहस्थ विषय कहा ये तो गृहस्थों के लिए कहा गृहस्थ में रह करके अपने अंधकरण शुद्ध करना चाहता है और मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है यानी आगे जाकर के मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है उसके लिए भगवान ने निष्काम कर्म का ही विधान किया पूरे गीता में इस प्रसंग में ये सन्यास शब्द से काम्य कर्मों का त्याग को संन्यास माना उस स्थिति में ये ये जो सन्यास आश्रम है उसके बारे में नहीं कह रहे हूं संन्यास शब्द का प्रयोग भले हुआ है किंतु उसका अर्थ तो सन्यास आश्रम नहीं है वो गृहस्थ आश्रम में निष्काम भाव से संन्यास करना इसके पहले भी कई बार कहा निष्काम भाव से अपने कर्तव्य मान करके जो करते हैं तृतीय अध्याय में भी कहा संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम से शमशसी इसमें भी यही कहा इसीलिए काम्य कर्मों का त्याग करके केवल नित्य नैवित्य कर्मों का अनुष्ठान करके साधन करना ये तो गृहस्थों के लिए है। और संतों के लिए यानी जो संन्यास लिया उनके लिए वो है ही नहीं क्योंकि संतों के उनके पास कोई काम्य कर्म है ही नहीं जिससे निष्काम कर्म की भाव करे ऐसा है ही नहीं इसलिए उनके लिए कोई निष्काम कर्म भी नहीं गीता में शब्द प्रयोग करने पर कई लोगों को संशय हो जाता ऐसा दोनों में है संन्यास ऐसा नहीं है वो सन्यास अलग है और ब्रह्मचारी के लिए भी कोई निष्काम कर्म नहीं है ब्रह्मचारी तो अपने धर्म का पालन करे बस वही है उनका जो मुख्य धर्म बताया गुरु सेवादि करना अध्ययन करना ये करना क्योंकि निष्काम कर्म करने के लिए कोई काम्य कर्म उसको प्राप्ति नहीं काम्य कर्म पहले प्राप्त हो तब तो वो निष्काम कर्म कर सकता है वो काम्य कर्म को त्याग कर सकता है अब काम्य कर्म प्राप्त ही नहीं है तो निष्काम कर्म कैसे करेंगे तो काम्य हो तो निष्काम होता तो कामना को त्याग ना होता तो उसको प्राप्त नहीं और इसी प्रकार वानप्रस्थ को भी नहीं है वानप्रस्थ भी कोई काम्य कर्म नहीं करता तो गृहस्थ में रह करके करता है तो गृहस्थ को ही काम्य कर्म प्राप्त है और बाकी कोई आश्रम में काम्य कर्म प्राप्त नहीं है न होने से फिर उनको काम्य कर्म का त्याग भी नहीं है और निष्काम भाव भी नहीं है श्रीमद भगवत गीता में अर्जुन है श्रोता और अर्जुन गृहस्थाश्रमी है और बहुत बड़े योद्धा है क्षत्रिय है वो राजा बनने योग्य है सूर्यवीर है तो वो पक्का गृहस्थाश्रमी और पूरे जीवन में काम्य कर्म का अनुष्ठान किया तो गृहस्थों के लिए काम्य कर्म का निषेध किया है ये जब साधन के रूप में आप करना चाहते हैं निषेध का अर्थ है आप कभी भी नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं जब चाहे आप कर सकता है ग्रस्त कर सकते हैं बाकी कोई नहीं कर सकता बाकी किसी को काम्य कर्म प्राप्त नहीं क्योंकि काम्य कर्मों में बहुत सारे कटे नियम होते हैं सबसे पहला नियम है काम्य कर्मों को करने के लिए कोई भी काम्य कर्म है काम्य कर्मों का पूरा समूह को इष्टि कहते हैं इष्टी नाम होता है इसमें पुत्र ईष्टी धनेष्टि कामेष्टी ये सब कामेष्टी होते हैं तो ईष्टी यागों को करने के लिए सपत्नी को आवश्यक होता है पत्नी के सहायक माने पत्नी के बिना वो इष्टी कर्मों को नहीं कर सकता अब नहीं कर इष्टी कर्म पत्नी के बिना होने का मतलब गृहस्थाश्रम में होता है अन्यथा पत्नी के बिना नहीं होता वानप्रस्त में तो वो विरक्त हो गया उससे अलग हो गया वो तो नहीं होता और दूसरी बात क्या है कि काम्य कर्मों को करने के बाद में कई बीच में कुछ दोष आ गया यानी कर्म आरंभ किया और कर्म सम्यक प्रकार से पूर्णतया समाप्त नहीं किया तब तो उसका फल नहीं होगा काम्य कर्मों में यह दोष है उसका कभी फल नहीं होता है फल होने के लिए पूरा कर्मों को यथावत कहा वैसा ही करना पड़ता है नहीं तो फल नहीं मिलेगा ये काम कर्मों में स्थिति और भगवत गीता में क्या कहा स्वल्पमप्य धर्म त्राय देमहदो भयात ऐसा कहा? इस कर्मयोग का थोड़ा भी कोई अनुष्ठान करता है तो बहुत बड़ा फल है यानी कि संसार भय से मुक्त होगा उसको निष्काम भाव में माने मोक्ष मिलेगा ऐसा कहा इसका मतलब क्या है कि काम्य कर्म होगा तो थोड़ा करने से फल नहीं मिलता काम्य कर्म होगा तो पूरा करना पड़ेगा तो काम्य कर्म से इधर कर्मों की बात कर रहे हैं भगवदगीता काम्य कर्मों की बात नहीं है कहीं इसलिए कर्मयोग ठीक है कर्मयोग शब्द तो अन्य हो सकता है लेकिन कर्मयोग का जो मुख्य स्वरूप है वो काम्य कर्मों का त्याग करके निष्काम भाव से जो धर्म स्वधर्म मान करके अपना अनुष्ठान करना वही काम्य कर्मों की स्थिति होती है। इसीलिए जब स्वधर्म का अनुष्ठान ना करता है काम्य भाव से कर्म करता है उस समय उनको पाप होता है फल होता है संसार में बंधन इसी आशय पर बां कहा इसलिए अठारो अध्याय में काम्याम कर्म नाम न्यासम संन्यासम ये जो कहा है ये तो गृहस्थ विषयम का तो गृहस्थ को लेकर के कहा क्यों अर्जुन से स्वकर्म करने भगवत तात्पर्य दर्शना क्योंकि अर्जुन को अपने ही कर्म में अपने स्वकर्म में यानी वो जो वेद विहि अपने आश्रम विहित जो कर्म है उसको करने में भगवत तात्पर्य दर्शना भगवान का तात्पर्य उसी है उसी में है कि अर्जुन को यथावत कर्म कर, करा दिया जाए तो उसी के लिए वो सब उपदेश दिया तस्मा केशव प्रभृति स्वयं कक्षीकृत पक्ष संरक्षणाया प्रक्षिप्त परा अवदेश बाहुवाक्याम ये जो केशव प्रभृति जो व्याख्या किए हैं अन्य अन्य व्याख्या का जिन्होंने सन्यास को अन्य अन्य प्रकार से व्याख्या की है उनका तो स्वकक्षीकृत पक्ष संरक्षण आया उन्होंने जो पक्ष को अपनाया अपने पक्षपादी रूप से निश्चय करने के लिए यह सब व्याख्या उन्होंने की है और प्रक्षिप्त परा अपदेश बहुवाक्यान और बहुत सारे वाक्यों को वाक्यों को प्रक्षिप्त माना या उन्होंने अपने ग्रंथों में बहुत सारे वाक्य ले दिए जो में नहीं है प्रकृत तो वाक्य है ऐसे वाक्यों का परमहंस प्रद्वेश्वलिता वो तो क्यों ऐसा किया क्योंकि उनको परमहंस संत्यो प्रद्वेश हो गया तो परमहंस संस नहीं चाहते तो प्रद्वेश होने के कारण उस प्रद्वेश से प्रज्वलित जो आग है उस आग से प्रज्वलित उसका कलेवर है शरीर है मतलब वो परमहंस सन्यास जो है विहित नहीं है ये नहीं करना चाहिए सब कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए कर्म तो करना ही है इस प्रकार से परमहंस से द्वेष करके यानी सन्यास से द्वेष करके जो द्वेष के कारण जो आग जल रही है उस आग के बतौलत ये सब उन्होंने बताया जो भी उन्होंने अपने वाक्य के द्वारा कहा केसव जो व्याख्या करते है दो दो व्याख्या की इनके इनकी बातें गैर इसीलिए आदि व्याकुल मत्सर मुत्सृज्य सर्व कर्म संसपूर्विका ब्रह्म संस्था या स्वस्थ जो वास्तव में यथार्थ जानना चाहता है स्वस्थ है स्वस्थ को तो उनको करना चाहिए जो केशव आदि है वो स्वस्थ नहीं है वह अस्वस्थ है क्यों क्योंकि वो परमहंस आदि संन्यास के बारे में द्वेष करता उसको मानता नहीं ये अभी भी बहुत लोग हैं जो जितने वैष्णव हैं वो परमानु सन्यासी को नहीं मानते और सारे परमानु सन्यासी को शूद्र मानते हैं ऐसा है आपको पता नहीं होगा वो ऐसे मानते तो शूद्र मानने का मतलब उनको शिखा सूत्र नहीं वो ऐसे ही कपड़े पहन के, के रूप कपड़ा पहन के वो कर रहा इसलिए वो कोई आ, उनको आ, बिठाते नहीं वो अलग कर, करते वो पंक्ति में भी अलग बिठाते आ, आ? प्रवेश नहीं होता बहुत कुछ होता हाँ तो अलग करते हैं वो इनको इसलिए मानते हैं कि उनको प्रद्वेश है ऐसे सन्यास कैसा हो गया तो सब कुछ त्याग दिया फिर बाद में ये कर रहा इसीलिए समस्या है इसी प्रकार बहुत सारे ने व्याख्या की ऐसे व्याख्या करके इस प्रकार किया बोले कि उनका तो प्रद्वेश के कारण कर रहा प्रमाण के बारे में उन्होंने चिंतन नहीं किया प्रद्वेश के कारण ऐसा हो गया इसलिए वे तो मानते भी है तो कुटीचक बहुत आदि संन्यास तक मानते ज्यादा से ज्यादा हम्स तक मानते परम सन्यास को नहीं मानते वो ठीक नहीं है बोलते और यहाँ तो सब लोग सीधा से लेते और कुटीचक बहुत हमसे जो है वो उनके अपने तरफ से जो भी सन्यास लेते उसी में मान सकते हैं बाकी तो नहीं मानते यहां कहीं कहीं होता है कुटीचक भी होते हैं अपने घर में सन्यास लेकर के कई गाँव में रहता है फिर परिवार से ही भोजन आता है ऐसा ही होता है इसीलिए ये सर्वकर्म सन्यास पूर्वक ही ब्रह्म संस्थता प्राप्त होगी ये ही आचार्य ने कहा यहां तो ब्रह्म संस्थ अमृतत्व मेरी वाक्य में ये निश्चय है कि ये सन्यास का विधान है कहते हैं आपने बहुत कुछ बता दिया बोलते हैं बहुजा अत्र वक्तव्य बोलते हैं इतना ही नहीं और बहुत कहने को है इस विषय में लेकिन ग्रंथ भूयस्त भया अब इतना बता दिया दो तीन दिन से आप कर रहे हैं अब और बताएंगे तो और लंबा हो जाएगा अब एक टीका मात्र में इतने लंबे बताना ठीक नहीं है तो इसीलिए यद्यपि कहने को बहुत है तो हम यही छोड़ देते हैं क्योंकि ग्रंथ बड़ा हो जाएगा इसके लिए यहां छोड़ देते कह के प्रगड़ विवरण में वो अपने वक्तव्य दिया अब भाष्य के साथ जोड़ना है इसको इदानिम ब्रह्म संस्था शब्द से परिवराज के अब भाष्यकार ब्रह्म संस्थता शब्द को परिवराजक सन्यासी में रूढ़ मान करके उसी में रूढ़ है ऐसा मान करके उपसंहार करते, है। है, है, करते हैं वो अंतिम में जो भाष्यवाक्य है इसी पृष्ठ में है ऊपर तस्मा परिवराजक आश्रम मात्रा अमृतत्व प्राप्त ज्ञान अनथक्य प्रसंगो भी दोष नवतरती कहते हैं तस्मा इसलिए ये ब्रह्म संस्थदा शब्द को सन्यास में ही लेना चाहिए अन्य में नहीं लिया जा सकता इसलिए तस्मात परिवराजक जो परिव्राजक है आश्रम मात्रा अमृतत्व प्राप्त ये उन्होंने कहा था कि यदि सन्यास से ही ब्रह्म संस्थदा हो जाएगी ऐसा कहेंगे तो साधनादि व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि केवल संन्यास लिया और उससे ब्रह्म प्राप्त हो गई कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं जो समाधि समाधि साधन को कहा गया है वो सारे व्यर्थ हो जाएंगे तो ज्ञान अनर्थक्य हो जाए ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं सन्यास ले लिया और हो गया मोक्ष ब्रह्मसंस्था हो जाएगी तो ब्रह्मसंस्था शब्द का अर्थ है सन्यास में रूढ़ करने पर सन्यास मात्र से मोक्ष प्राप्ति और ब्रह्म होने लगेगी ज्ञान आदि साधन अनर्थ हो जाएंगे ये जो पहले कहा था बोलते येष दोषो ये दोष नहीं होता है क्यों क्योंकि तद एवं परामर्शे भी इतरेशा आश्रमा पारिव्राज्यम तावत ब्रह्म संस्था ऐसा दोष नहीं आता है क्योंकि ये परिवराजक आश्रम में आने पर भी विविधुषु आदि भाव से वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञान से ही कैवल्य होता है ज्ञादेव तो कवल्यम ये भी कहा तो इसीलिए तदेव परामर्शे इस प्रकार से केवल मात्र परामर्शमात्र पर भी, यानी त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्य में आश्रमों का परामर्श मात्र मन्य पर्वी पारिव्राज्यम तवद ब्रह्म संस्थता लक्षण लभ्यते जो ब्रह्म लक्षण यानी ब्रह्म शब्द के द्वारा लक्षित परिवराजक आश्रम सन्यास आश्रम भी प्राप्त होता है अन्य तीन आश्रमों के तरह ये चतुर्थ आश्रम रूप से ये भी परामर्श के द्वारा प्राप्त होता है इसमें कोई संशय नहीं करनी चाहिए अनपेक्ष जाबाल श्रुति आश्रमांतर विधाय अयम आचार्य विचार प्रवर्ति कहते हैं कि जाबाल श्रुति में तो साक्षात संन्यास आश्रम का उल्लेख किया है तो फिर इतने लंबा ये विचार करने क्या आवश्यकता है जो तो जब श्रुति ही प्राप्त है परिवराजक आश्रम के लिए तो उसको लेके विचार करना चाहिए था कहते हैं ये जाबाल श्रुति को इस समय प्रमाण ना मानते हुए जाबाल श्रुति आश्रमांर विधाय जो आश्रमांर के विधान करते हैं चारों आश्रम का विधान करते हैं ऐसे जाबाल श्रुदि को नहीं लेते हुए उसको प्रमुखता से नहीं लेते हुए आचार्यण विचार प्रवर्तित यहाँ सूत्रकार ने इस प्रकार विचार रखा क्यों रखा कि आपकी बुद्धि के विकास हो जाए कि कई ऐसे वादी आपको मिलेंगे जो इस प्रकार के तर्क करते हैं संन्यास की निंदा करते हैं सन्यास का प्रमाण का निषेध करते हैं आदि आदि जो मिलेंगे तो उनको क्या उत्तर देना ये भी तो जानना चाहिए और बाद में अंध में वो प्रमाण तो है ही जिस प्रमाण के आधार पर हम संन्यास का साक्षात विधान भी मान सकते थे इसीलिए ये जो आ, ये अभी विचार जो इतना कहा ये तो उस जाबाल श्रुति को नहीं लेकर के उसको एक तरफ रखकर के विचार किया अब वो मुख्य श्रुति को लेते विद्यवतू आश्रमांधि श्रुति ही प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कहने वाली आश्रमांधि श्रुति तो प्रत्यक्ष प्राप्त है साक्षात प्राप्त है जैसे ब्रह्मचर्य परिसमाप्य गृह भवे क्रम संन्यास जिसको कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे और ब्रह्मचर्य आश्रम में सब अध्ययन करने के बाद ब्रह्मचर्य को परिसमाप्त करके गृही भवेत गृहस्थ आश्रम में जावे गृह भूतवा वनी भवेत और गृहस्थ बनने के बाद में वन के ओर चले जावे बनी भूतवा प्रव्रजेत और बाद में वनी होने के बाद वन का अर्थ होने के बाद में वो वहां से परिवराजन को प्राप्त करें चारों आश्रम बता दिए यदि वह इधर था अब कहते हैं यह तो क्रमसन्यास हो गया क्रमसन्यास को बहुत लोग मानते हैं। लेकिन फिर आगे कहते हैं यदि वह इधर था ये तो मुख्य है अब इसमें एक ऑप्शन भी है इधर था मैंने और भी प्रकार से हो सकता क्या हो सकता ब्रह्मचर्या देव ब्रह्मजीत यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही आपको विरक्ति हो गया तो वहीं से भी आप संन्यास ले सकते तो बहुत सारे ब्रह्मचर्य आश्रम सीधा लिए। तो ब्रह्मचर्य देव प्रव्रजित ग्रहस्थ में जाने की आवश्यकता अब क्या है पहले जो साधन बताया जानने की इच्छा जितना सा हो विधिषु हो और विरक्त हो जब विरक्ति आ जाती है अब विरक्त आने के होने के बाद वो उसको कहां फंसा देंगे कहीं भी जा नहीं सकता अब वो गृहस्थ में जाकर के वो कुछ कर ही नहीं सकता वहां से विरक्त अब ग्रस्त में जाकर के ध्यान भजन करने बैठ जाएगा तो ग्रहस्थ कैसे चलाए और बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए विरक्त होने के बाद में उसको जबरदस्ती आश्रम में नहीं भेजना नहीं हो सकता इसलिए क्या रखा हमारे संस्कृति में ऐसा रखा कि आपके अध्ययन काल में कहीं भी पूरे जीवन में जो आप बचपन से लेकर के जो जीवन होता है उसमें विरक्त होने के चांस नहीं देते मतलब ऐसा कहीं आपको विरक्त होने की संभावना हो तो उससे आपको दूर रखते हैं। हाँ अब हमारे वक्त गांव में सब कहते तो कोई साधु आके होता है साधु कहीं आता है तो उनके पास जाने नहीं देते उनको मिल दूर से प्रणाम करना बोले हो सकता है वो कहीं पास जाकर नमस्कार करे तो ऐसे ही हो गया आप लोग जाके नमस्कार किया तो फिर उन्होंने कुछ बताया फिर उनके साथ निकल गया ऐसे हो जाए तो ऐसे करके वो नहीं करते थे और कोई साधु आएंगे तो भी कोई मंदिर में रखेंगे फिर बहुत डराएंगे बच्चों लोगों अरे साधु के पास जाना नहीं वो पकड़ के ले जाएगा प्रिय करेगा वो करेगा और ऐसा करता है और चुरा के ले जाता है तुम्हारा ये करके वो करके कुछ ना कुछ बता देता है तो फिर डर के मार के जाएगा नहीं और जो जाएगा समझ लो कोई जाएगा अभी सेवा करने के लिए किसी दृष्टि से जाएगा तो फिर वो हो सकता है संभावना हो सकती है क्योंकि एक आइडिया मिल जाएगा आइडिया मिलने से आगे होता है ऐसे ही तो हम सबको होता है जो भी होते ऐसे होता है तो अब जब कोई ऐसा देखता है तो वो उनके लिए एक आदर्श बन जाता है वो सोचता है कि ऐसे बनना है इस प्रकार आदर्श होता कोई फोटो देखता है कभी कोई चरित्र पढ़ता है कहीं सुनता है हमारे जो है अब आप पता नहीं स्कूल से हटा दिया कि नहीं हटा दिया लेकिन आ, हमारे स्कूल में जब हम अध्ययन कर रहे थे उस समय नाइन्थ क्लास में नाइन्थ क्लास में मलयालम का सेकेंड पेपर मलयालम का दो पेपर होता था तो मलयालम का फर्स्ट पेपर तो व्याकरण यह सब रहेगा सेकंड पेपर विवेकानंद जी तो मलयालम में, तो में, में लिखा हुआ तो वो हमने पढ़ा तो अब ऐसा हो गया तो प्रेरणा तो होता ही उन्होंने जीवन में ऐसा ऐसा किया तो सोचते अरे भाई यह तो बहुत बच्चा पूरे विदेश गया क्या क्या किया तो यह सब देकर के प्रेरणा तो होती है इसलिए ऐसा करते हैं अभी क्या कर रहे हैं वो सब हटा दिया शायद मैं हमारा होने के बाद ही वो हटा दिया था वो एक दो साल रहा होगा बाद में उसको वो सेकंड पेपर से हटा के दूसरे तो विवेकानंद स्वामी जी का चरित्र वो बढ़ेगा तो साधु बन जाएगा हाँ ऐसा होता है कोई पूछने से तो बोल सकता है नहीं सही है तो ऐसे कोई ना कोई प्रेरणा होता है तो ये क्या करते हैं कि उसके लिए आपको चांस ही नहीं देंगे तो पूरा संसार में फंसा के रखने की कोशिश करेंगे और आपके मन में जैसा कोई विरक्त होने की संभावना आती है तो माता पिता और सब आ, सब मिलकर के गांव वाले मिलकर के आपको शादी करा देते अब शादी करने से क्या शा, शादी करेगा तो फंस जाएगा संसार में फंसेगा तो फिर जाएगा नहीं ऐसे करके शादी करा देते तो यह सब होता है और ये हमारे वहां जो ब्राह्मणों के वहां जो विवाह होते हैं तो विवाह का वो तीन दिन का उनका लंबा कार्यक्रम होता है तो वो जाते हम लोग विवाह में जाते हैं तो उसमें विवाह में एक ऐसा रखा है कि बीच में विवाह का या तीसरे दिन दूसरे दिन है शादी मतलब वो जो मंगलसूत्र सूत्र पहनना और चार सात फेरे है लेना इसके पहले वो जो वर है वो वर संन्यास के लिए जाए ऐसा दिखाता वो उत्तर की ओर निकल जाएगा वैसे गेरू कपड़ा पहना देगा उसको पहना करके निकल निकलेगा निकलेगा तो थोड़ा जाएगा सात फुट आगे जाने का है सात पाद आगे जाके तो जैसा आगे जाएगा तो फिर वो लड़की के जो आ, रिश्तेदार है वो जो भी कन्या के पिता माता इत्यादि जो भी होंगे वो जाकर के उनको पकड़ के बुला के लाएंगे बुला के ला करके फिर वो गेरु वस्त्र सब उतार देंगे और उतारेंगे अच्छे करके बताए तो क्या दिखा रहा है कि उसके अंदर सन्यासी जाने का कुछ भी संस्कार है मतलब कभी उन्होंने सोचा है तो उसको भी हटाने के लिए कर रहा मतलब तभी तो कर रहे हैं तो बाद में ऐसा नहीं कि सन्या ये हो गया तो फिर चले जाए ऐसे में प्रॉब्लम होता तो इसीलिए वो ऐसा भी करते तो हमको ये पहले पता नहीं था ऐसे क्यों कर रहा तो बाद में थोड़ा सा हमको होश आ गया तो हमने पूछा किसी को ये क्यों ऐसा कर रहा है वो तो वो अभी शादी करने के लिए सब तैयार हो गया और उसको नंगा करता है फिर वो घेरू पहनाता है फिर वो जाता है फिर उनको पकड़ के लाता है ये सब क्यों कर रहे हैं तो बोला तो वो इसलिए कर रहे हैं कि उसके मन में यदि कहीं सोच कभी हुआ हो कि हम सन्यास लेके ऐसा होगा तो उसको हटाने के लिए करता तो ऐसे तो फिर लेकिन इतना सब करने के बाद भी कोई तो निकल जाता एक व्यक्ति ऐसा ही किया शादी हो गया शादी हो गया बहुत बड़े व्यापारी ऐसा पैसा वाले हैं और जैसा पहले वो मना कर रहा था शादी नहीं कर रहा था और हमारे थोड़ा परिचित भी है और सब लोग मिलकर के समझाया फिर वो किया नहीं बाद में आ, इतना बड़ा व्यापार व्यवसाय सब है, तो लड़की कन्या तो कहीं से मिल जाती है तो एक मिल गया और शादी कर दिया शादी कर दिया तो क्या हुआ एक दिन तो शादी के तीसरे दिन यह दूसरे दिन होगा तीसरे दिन पांचवा दिन वो इधर आ गया अब उसमें हम सोमांधर में इधर रह रहे थे वो एक दिन रात को आ गया तो यहां आके कोई होटल में रहा उनको पता था हम लोग यहाँ रह रहे तो रात को ये सब लेकर के आ गए अरे हमको पहले पता हुआ था कि इनकी शादी हो रहे हैं हमने बोले क्या हो गया तो बिल्कुल पागल जैसा ये हो गया बोले कि मुझे ऐसा हो गया उन्होंने शादी कराया मुझे कोई इच्छा नहीं अब मैं तो जा रहा हूं और रात को हमने बहुत मुश्किल से अपने पास कमरे में रखा और दूसरे दिन बोले कि हम जा रहे हैं जाकर के पता नहीं वो कहां गया गोमुख चला गया कहा उस समय ठंडी का समय भी था फेबरवरी महीना ऐसे कुछ था तो उस समय जब गंगोत्री बंद था उस समय भी ऊपर चलेगा ऊपर चले गया और एक हफ्ते के चार पांच दिन बाद ढूंढना ही है अब वो करके तो रात को निकल गए तो कैसे करेंगे तो वहां से उनको आइडिया लगा वो जा... लोग जाके देखा कि ये कैसे गया तो उस समय तो इधर रेलवे से आते हैं तो रेलवे स्टेशन में जाके पूछा कि ये टिकट लिया है ये तो वो वहां सब परिचित लोग तो सब जानते हैं वहां तो बोले कि वो आया था ऐसा रात को आया और दिल्ली के लिए टिकट लिया है वो मालूम हो गया फिर उन्होंने आइडिया लगाया कि ये दिल्ली का टिकट लिया है तो हो सकता है मालिक और गया होगा गंगुल का बस मित्र लोग गया ऐसे करके फिर सब लोग इधर आया इधर आके पता नहीं पोलिस को बोला पहले वो कमरा जो लिया था होटल में उसमें उन्होंने क्या किया कि वो कमरा तो लिया सामान वहां छोड़ दिया और तो हो गया था जो बैग बुग लाया वो भी वहां छोड़ दिया था छोड़ करके वो चला गया था तो फिर वहां आकर के पता लगा कि आदमी आया है एड्रेस वेस लिखा हुआ है तो वो मालूम हो गया फिर वो जो ढूंढने वाला है हमारे पास आए और हमारे सब आके हमको बोलने लग रहा आप लोग जो आ गया तो उनको रोकना चाहिए था हमने बोला हम कैसे रात को तो मुश्किल से रहा जैसे सुबह सुबह उठ करके कब चला गया हमको पता नहीं वो तो भाग गया वो कहा गया क्या आप ढूंढो उधर क्या होगा फिर वो गया गंगोत्री गया पता नहीं कहां कहां जा करके ये एक चार पांच दिन में वापस लाए वापस ला के फिर हमारे पास लाया फिर बिठाया छाई चुई पिलाया फिर हमने समझाया देखो भाई ऐसा करेंगे बहुत अथ होता है सबका बदनाम होता है अब जो भी हो गया हो गया आप जो है वापस जाओ ऐसे करके पूरा उपदेश दिया कितने जो भी सब मिल करके उपदेश दिया समझाए बुझाया फिर वो वापस गया वापस लेके गया नहीं था वो क्या करे नहीं तो केस भी कर सकता है इसलिए लोग वापस लेके गया वापस लेके जाने के बाद में फिर जैसा भी यह सेट हो गया अब सेट हो गया तो कैसा सेट हो गया जैसा भी वापस में घर के लेके गया वो घर चल रहा है बाद में अभी अभी क्या हुआ मालूम नहीं बहुत साल से कोई संपर्क नहीं एक ऐसा होता है हमने पूछा कि क्या हुआ वो बोलता है कि मेरे को पहले से ही इंटरेस्ट नहीं था अब जैसे शादी होने के बाद मुझे लग गया कि मैं मैं कोई जेल में फंस गया हूं मैं तो कहां हो गया मेरा क्या होगा ऐसे करके मेरे को चिंता बने लग गया और मेरा तो बीपी चढ़ गया घबराहट आ गया ऐसे हो गया तो क्या करूँ ऐसे करके वो ऐसा कोई कमजोर दिल का ऐसा है ना आदमी नहीं आदमी बिल्कुल फिट है हेल्थी है मोटा तकड़ा है काम करता है सब कुछ है लेकिन दिमाग में नहीं है अब वो कैसे कैसे बाद में ऐसा होता है तो इसीलिए ये सब कुछ करने के बाद भी विरक्त हो गया तो क्या कर सकते उसको जबरदस्ती दोबारा नहीं किया जा सकता और दोबारा करने पर परेशानी हो जाती है वो चलेगा नहीं इसीलिए ये शास्त्र में कहा कि जैसा भी जहां से भी यदअहरेव विरजित तदहरेव प्रवरजित का तो जब आपको विरक्ति होते हैं तब वहां से निकल जाता अभी तो वो अभी जो है यह जो व्यक्ति जिसके बारे में बोल रहा हूं वह कन्नूर में है केरल में कन्नू में है अब याद आ गया तो कन्नूर में है और वहां उनका बड़ा बिजनेस है ये क्या बोलते हैं ये जो नमकीन वमकिन वगैरह बनाते हैं बेकरी बिजनेस ये सब बहुत सारे है और उनका हमने सुना कोई भी अभी वो दुकान चलाता है सब दुकानों में बोल रखा है उनके जितने दुकान है होटल से सब है सब जगह बोल रखा है आ, कोई भी साधु रास्ते से जाएगा yeah. रेलवे में जाएगा कोई भी जाएगा उनको मालूम होगा तो वो वहां के जो कर्मचारी उनको बोल रखा है उनको बुला के लाना और वो जब आता है तो सुबह आता है तो पूरा नाश्ता पानी सब खिलाना है और इतना पैसा उनको दक्षिणा देना वो भी सब रखा है तो इसलिए उनका होता है वो तो मिलते नहीं वो पता नहीं कहाँ रहता है लेकिन उन्होंने सब जगह बोल के रखा हमको भी कई बार रेलवे स्टेशन में आके खाना खिलाए वो लोग तो उनको मालूम होता है कि कोई साधु आता है उन्होंने ऐसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया रखा कोई भी आएगा रेलवे स्टेशन में कहीं बस स्टैंड में खड़ा है कोई बस बस के लिए खड़े है कुछ भी है कोई ऑटो पे करने के लिए खड़ा है उसको भी बुला के लाता है बढ़िया से सब आइटम खिलाता है पैसा देता है सब पैक करके देता वो है वो फ्री में करता ऐसा है तो वो है उसका कुछ भाव है अब क्या है ऐसा वो छोटा है तो इसलिए संस्कार का ज्ञान होने के लिए इसलिए ये पहले जो है ना ये जो कुंडली वगैरह देखते हैं उसका कारण यह है कि वास्तव में कुंडली देकर के करना चाहिए कुंडली दे के तो उसमें पता चलता है संन्यास ही हो गया कि भाग जाएगा नहीं जाएगा वो पता चलता है लगभग तो पता चलने के बाद में उससे फंसाना नहीं चाहिए क्योंकि फंसाने से क्या एक परिवार वो कन्या तो फिर वो अकेले रहनी पड़ेगा उनका चलना ना पड़ेगा बहुत मुश्किल होता है अब कुछ भी ऐसा दिखता है तो उनको छोड़ देना चाहिए कोई करने से प्रॉब्लम होता है और क्योंकि वो कर्म लेके आया है और वो कितने समय कब तक आप जबरदस्ती रखेंगे मुश्किल होता है इसीलिए कहा कि वाह यदि वाह इधर था ब्रह्मचर्यादेव वनाद्वा तो ब्रह्मचर्य से ही हो सकता है आप सीधा संन्यास ले गृहस्थ गृहस्थ होने के बाद में वहां से संन्यास ले या, वनाद्वा या वन से सं्यास ले तो ऐसा कहीं से भी आप संन्यास ले सकते इसके आगे ही है यदा यदअहरेव विरजे तदहरेवा प्रव्रजे ऐसा इसके आगे श्रुति है ये फिर आएंगे आगे इसके बारे में और चर्चा आएगी चतुर्थ अध्याय नुतिरान विषयाशक्त अब क्या बोलता है उनका क्या तर्क है अरे ये श्रुति तो है हमने भी देखा लेकिन ये श्रुति जो है ना वो अच्छे जो तंदुरुस्त है जो कर्म करने के लिए योग्य है पढ़ा लिखा है सब योग्यता है जिनके उनके लिए नहीं है यह श्रुति उनके लिए है कि जो योग्य नहीं है जैसा बोला कोई अंधा है कोई लंगड़ा है और कोई तबियत ठीक नहीं है बीमार रहता है और वो कोई व्यवसाय कार्य कुछ कर नहीं सकता पैसा कमा नहीं सकता और घर गृहस्थाश्रम नहीं चला सकता जैसा घर आता है कोई तो ऐसे लोगों के लिए जो जिनकी क्षमता नहीं है वो अधिकारी नहीं है अनधिकार विषय है तो वो तो कहीं भी से भी अनधिकारी हो गया तो होना जैसा आप घर से निकाल दिया तो फिर क्या करेगा वो घर तो से निकाल जाओ तो जाकर से नस और क्या करेंगे तो उनके लिए कहा है इसीलिए यदि दिवा इधर अधा जो कहा ये तो अनधिकृत विषया वक्त यह अनधिकृत विषय मान लेना चाहिए बाकी कुछ नहीं क्यों अविशेष श्रवणा ये अनधिकृत विषय नहीं हो सकता है वो ऐसा तर्क देते हैं अनधिकृत विषय अनधिकृत विषय नहीं हो सकता है क्योंकि अविशेष श्रवणार कोई विशेष नहीं कहा कि यहां लिखा है क्या कि जो कर्म नहीं कर सकते उसको जाना चाहिए जिसके पास पैसा नहीं है उसको जाना चाहिए ऐसा तो नहीं कहा है ना ऐसा नहीं कहा सबका सामान्य रूप से बोल रहा तो अनधिकृत विषय में यह अनधिकृता आप कहां से ला रहे हो तो पृथक विधानाच अनधिकृता नाम क्यों ऐसा ये अनधिकृत विषय नहीं है क्योंकि उसी श्रुति में उसी मंत्र के ही आगे बाकी आप देखेंगे ये तो पहला भाग है उसके आगे देखेंगे तो अनधिकृत विषयों के विषय में भी वहां कहा सबके लिए कहा वहां इतना तक कहा कि जिस किसी को भी सन्यास में इच्छा हो गई तो उनको सन्यास लेना चाहिए जिस किसी को ऐसा कहा वो जैसे जैसे अधिकारी के अनुसार इस प्रकार से तत् स्तर पर सन्यास लेंगे ऐसा कहा मैंने सामान्य विषय विशेष कहा क्योंकि देखिए अध व्रती वा अव्रती वा, अव्रती वा स्नातको व स्नातको इत्यादि। उसन्ना अनग्निगो है। तो जो जो ऐसा है अनधिकृत जो भी हो सन्यास के लिए अनधिकृत का अर्थ है कि सन्यास लेने की इच्छा तो रखता है लेकिन उसके लिए पहले तैयारी नहीं की जैसा गृहस्थ ब्रह्मचर्य में ग्रहस्थ में वाहन में सब करके क्रम से होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसके लिए सामान्य के लिए कहा सबके लिए कहा क्या कहा देखिए कि व्रती पहले कहा कि वो व्रती हो तो भी छोड़कर संन्यास ले सकते व्रती का मतलब गोदान आदि व्रत आदि जो किया हो गोदान करना होता है मनुष्यों को दान करना होता है संन्यास के पहले बहुत कुछ नियम बताया वो सब करता हो या फिर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन किया हुआ हो या नियम विधि से किया हुआ हो इस प्रकार व्रती हो ये कहा अव्रदी इस प्रकार का व्रत नहीं किया अब उसको व्रत करने का अवसर नहीं मिला नहीं किया और स्नातक होगा और जो स्नातक हो गया स्नातक मान गुरुकुल में विद्या प्राप्त करके गुरु के आशीर्वाद से गुरु के अनुग्रह से जब गुरुकुल से निवृत्त होता है जिसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं गुरुकुल गुरु से निवृत्त तो होना यूनिवर्सिटी कॉलेज से निवृत्त तो होता है तो ये ग्रेजुएशन जो है वो किया हो या नहीं किया हो मतलब ग्रेजुएटेड हो ना हो इसका कोई संन्यास में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो ग्रेजुएशन किया है तो संन्यास में वो तो पढ़ाई तो होती नहीं वहां ग्रेजुएशन किया हो तो भी यहां आकर के शुरू से पढ़ना पड़ेगा तो वहां का यहां काम नहीं आएगा ना तो इसलिए कहा है कि वो स्नातक हो या स्नातक ना हो हिंदी में स्नातक शब्द ही प्रयोग करते मतलब को तो करके, करके उसमे क्या होते हैं जो विदेशियों का जैसा कोट बनाते टोपी जो है ये पता नहीं कहां से आया कला को ग्रेजुएशन बोलते तो वो होता है यहां ऐसा नहीं होता यहाँ तो सारा मुंडन करना पड़ता है मुंडन करके फिर अभिषेक कराएंगे गुरुजी जी अभिषेक कराएंगे अभिषेक कराना ही होता है मंत्र पढ़ के शुद्ध करेंगे कि ये जो विद्या प्राप्त किया आपके भलाई के लिए हो समाज के भलाई के लिए हो और ये हमेशा आपके दिमाग शुद्ध रहे इत्यादि कोई मंत्र पढ़ के हवन भवन पूजा करके फिर ग्रेजुएशन होता है उपदेश भी देंगे आगे क्या करना इसी को स्नातक कहते हैं और जो ऐसा नहीं किया वो स्नातक और उत्सन्नाग्नि अनग्नि गोवा उत्सन्नाग्नि मैंने अग्नि आधान कर दिया तो ग्रस्त होने के बाद में अग्नि आधान करता है अग्नि आधान करने के बाद में बाद में जो है पत्नी गुजर गई तो पत्नी गुजर जाने के बाद में फिर वो अग्नि अग्निहोत्र नहीं कर सकता जो कर्म नहीं कर सकता तो नहीं करने के कारण उसको फिर अनग्नि हो जाता है उत्सन्नाग्नि हो जाता अग्नि को त्याग दिया ऐसा अर्थ होगा उत्सन्नाग्नि मैंने मृद भार्य यही लिखा कि भार्या मरने के बाद में फिर उत्सन्नाग्नि हो जाता है और अनग्नि गोवा जिसने अग्नि का आधान किया ही नहीं अग्नि परिग्रह नहीं किया अग्नि आधान किया नहीं वो उसको भी उसी के लिए भी कहा अब इससे ज्यादा क्या हो सकता सबको ले लिया हम कि व्रद्धि हो या अवृद्धि हो स्नातक हो स्नातक हो उत्सन्नाग्नि अनग्निगो व इत्यादि ये सब क्या है अनधिकारी भी है अधिकारी भी है इसमें अवृद्धि है तो अधिकारी है अवृद्धि है तो अनधिकारी है स्नातक है तो अधिकारी है और अस्नातक है तो अनधिकारी है उत्सन्नाग्नि अनधिकारी, अनधिकारी है और उत्सन्नग्नि हो अनग्निगो दोनों अनधिकारी है तो इनके लिए सबके लिए कहा इसीलिए क्या जानना चाहिए कि ये जो गृह वनाधवा इत्यादि वाक्य सन्यासी के लिए मुख्य वाक्य ही है ऐसा जानना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान परिपाक अंगत्व पारिवराज्य न अनधिकृत विषयत्व भाषिकार छोड़ते नहीं कह रहे हैं कि ये जो आप हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहे जितने भी अनधिकारी हैं ऐसा करते क्योंकि सन्यास होने के बाद में बहुत सारा नियम है तो संन्यास जैसा अभी सन्यासी हो गया साधु हो गया तो वो कोई भी गृहस्थ संबंधी मांगलिक कर्म में नहीं जा सकता, नहीं जाना चाहिए ऐसा विवाह होता है चूड़ा कर्म होता है या वेदा आरंभ होता है इत्यादि जो भी कर्म होता है उनके जो पूजा पाठ कर्म आदि मांगलिक कार्य जिसको बोलते हैं उसमें नहीं जाना मतलब शोड़ संस्कार में कोई भी इसमें नहीं जाते नहीं जा सकते लेकिन उसमें जाता है तो उसको अमांगलिक मानते हो उसके लिए प्रायचित करते। और यहां तक तो कोई कोई कर्म के पहले जैसे श्रद्धा आदि करेंगे कर्म करेंगे तो उसके पहले सन्यासी को देखना भी नहीं चाहिए वो देख लिया तो फिर वो श्राद्ध व्यक्त हो जाता इतना तक मानते तो उसका मतलब वो गलत नहीं है वो सही है आजकल समझते हैं कि सन्यासी को समाज में सेवा करना चाहिए समाज के साथ मिलकर के रहना चाहिए और सन्यासी समाज का एक अंग होता है ऐसा मानते हैं। किंतु तो हमारे शास्त्र के अनुसार सन्यासी को समाज से सीधा कोई संबंध है नहीं सन्यासी समाज का नहीं होता है वो समाज से अलग होता है समाज से बाहर रहता है इसलिए सामाजिक कोई भी कार्य उनके लिए कर्तव्य नहीं है वो उपदेश करते हैं मार्गदर्शन करते हैं जहां भी आश्रम में रहेंगे या जंगल में रहेंगे जहां भी रहेंगे वो उपदेश स्वाध्याय मार्गदर्शन इत्यादि तो करते हैं लेकिन सामाजिक संबंधी कोई भी कार्य में भाग लेने का अधिकार उनको नहीं है क्योंकि वो समाज के अंग नहीं होते समाज के जो कार्य है वो ग्रस्त संबंध था वो सब छोड़ दिया उनके लिए अनधिकारी है तो फिर वो क्या करेंगे बोलते हैं ब्रह्मज्ञान परिपाक अंगत्व आज ज्ञानम सन्यास लक्षण ऐसा कहा है श्रुति में धर्मवेद वेद श्रुति तो ज्ञान से वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था ये मंत्र आया तो संन्यास योगाद्यद शुद्ध तत्व तो सन्यास योग वहां कहा गया यानी ब्रह्म ज्ञान के लिए सन्यास करना अंग है ऐसा मानते हैं ऐसा भाष्यकार मानते हैं इसमें सभी अन्यवादियों के आपत्ति ये जो भाष्यकार शंकराचार्य जी जो कहा है ब्रह्म ज्ञान परिपाक अंगत्व ब्रह्म ज्ञान को परिपक्व करने के लिए पारिवराज्य को अंग मानना पड़ेगा इसलिए न अनधिकृत विषयत्व यह अनधिकृत के लिए नहीं है जो अधिकार नहीं है जिनका उनके लिए ऐसा नहीं है अनधिकृत के लिए नहीं तत्व इसके संबंध में भी जावाला श्रुति में जो चतुर्थ मंत्र के बाद में पंचम मंत्र में आया अध परिव्राट विवर्णवासा मुंडो अग्रह शुचिद्रोही भयक्षाणो ब्रह्म भूयायी ये श्रुति पहले ही आ गया ठीक है अध परिव्रट परिता व्रचती परिव्राट वह सर्वत परिभ्रमण करता रहता ये सर्वापहारी लोक क्यु प्रत्यय किया है परि उपसर्गपूर्व व्रजदात तो परिवराट माने परिभ्रमण परिभ्रमण करता रहता है अलग अलग जगह पे एक जगह से दूसरे जगह दूसरे जगह ऐसे जाता रहता है इसलिए उनका नाम परिवराजन है परिवराजन कोई अपना कोई एड्रेस बताते नहीं होगी अधर्णवासा फिर वो कैसे वस्त्र पहने विवर्णवास पहनना चाहिए विवर्णवास का ये अर्थ है कि जो वस्त्र पहना हुआ है वो गैरिका वस्त्र है गैरिका वस्त्र का धारण करते इसी को विवर्णवास कहा जाता है मुंडहा फिर को मुंडाना चाहिए क्यों जड़ा भी रख है, जडी भी हो सकता है लेकिन मुंडन और जडा के बीच में और कुछ नहीं हो सकता या तो मुंडन करें या फिर आप जड़ा रखें यह विधान तीनों आश्रमों का है गृहस्थ आश्रम ही केवल शेव कर सकता है जो आप शेव करते हैं ना अर्ध मुंडन बोलते हैं जिसको वो केवल गृहस्थाश्रमी कर सकता है ब्रह्मचारी और बानप्रस्थी सन्यासी तीनों को आप शेव का निषेध किया नहीं करना चाहिए या तो पूरा मुंडन करें या वो करें आजकल जो बाल ड्रिमिंग इत्यादि करते हैं ब्रह्मचारी के लिए विधि नहीं ब्रह्मचारी को तो इससे भी कठिन बताया, नहीं कर सकता और दूसरा गृहस्थ होने के बाद में यह उल्टा कहा ग्रहस्थ होने के बाद में दाढ़ी मूंज रखना गलत है बोला ग्रस्त होने के बाद में काटना पड़ेगा क्योंकि जब वो समावर्तन करता है ना समावर्तन के साथ में एक खट्टो आरोहण करके एक कर्म है जो समावर्तन करते हैं जो ग्रेजुएशन अभी बोला अध्ययन किया ग्रहस्थ में जा रहा है तो उस समय उनको कहा गया कि वो सारा मुंटन करके जाएगा और उसके बाद में वो आ, फिर क्षेत्र करके वो रहता है गृहस्थ आश्रम में जाकर के रहता है, है? उसका दो विभाग है मूंज रख भी सकता है नहीं भी रख सकता तो वो एक कर्म इसके विशेष विधान में मूंज नहीं रखते हैं और अन्य रख सकता है वो तो जैसे ब्राह्मण आदि बहुत जो है मूंज नहीं रखते हैं और कहीं कहीं कोई कोई, -कोई शाखा वाले मूंज रखते हैं जैसा महाराष्ट्र आदि में मूंज रखते हैं ब्राह्मण भी हमारे दक्षिण में ब्राह्मण मूंज नहीं रखते पूरा ही सेव करते हैं हाँ, नहीं ऐसा वो तो वो वो अलग है इसलिए बोला वो अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम है लेकिन ये जो मुंडन करने के लिए विशेष कहा क्योंकि मुंडन करना गृहस्थ में मुंडन करना अशुभ मानते हैं और वो विशेष परिस्थिति में होता जब कोई मर जाता है या कोई श्राद्ध कर्म करता है उस समय मुंडन करते बाल निकालना बोलते हैं उसको बाल निकालना बोलते और उसके पहले नहीं करते उसके पहले मुंडन नहीं कर सकते आजकल तो वो भी फैशन हो गया ग्रहस्थ लोग भी बहुत सारे मुंडन करके रखते हैं वो जिनका वो पता नहीं वो अलग फैशन हो गया आज। यात्रा में हाँ वो विशेष स्थिति में होता है कोई तीर्थ यात्रा में करते हैं कोई श्राद्ध करते हैं क्योंकि तीर्थ स्थानों में पहले क्या होता था बौद्ध स्थान में जाकर के श्राद्ध करते थे श्राद्ध करने के कारण वहां मुंडन होता था ऐसा तो इसीलिए मुंड फिर अपरिग्रह कोई परिग्रह नहीं करना इसलिए नियम तो हमारे पास बहुत पक्का है वो नियम को सिस्टम को कोई जानता नहीं क्योंकि किसी को सिखाया नहीं अब वो का कैसे करना अभी ग्रहस्थ है ग्रहस्थ लोग भी नहीं जानते कि ग्रहस्थ में क्या क्या धर्म है तो कैसा कैसा करना चाहिए उनको पता नहीं रहता आजकल जो है ना बहुत सारे ग्रहस्थों को सन्यासियों का धर्म का उपदेश देते मतलब उनको ये भेद ही नहीं रखा है कि सन्यासी का क्या, क्या करना चाहिए ग्रहस्थ का क्या करना चाहिए भेद रखे हुए ना सबको जनरली उपदेश देते अब उसमें ग्रस्त लोग भी फंस जाते हैं उनको मालूम नहीं रहता है कि वो हमें कौन सा लेना चाहे कौन सा नहीं लेना चाहे अब वो गुरु दाढ़ी मूंझ रखा है तो वो सोचते हैं कि हमें भी दाढ़ी मूंझ रखना चाहिए दे कर देते हैं, तो, लेकिन वो सही नहीं है उसका अलग होता है ऐसा शास्त्रों में बताया और उसके लिए कुछ लोग तर्क देते पहले जो ऋषि लोग थे सब लोग दाढ़ी मूंझ रखते थे अब ऋषियों का कुछ अलग होता था कुछ अलग नियम होता था उसके कारण उन्होंने ऐसा रखा था वो अलग है लेकिन सामान्य से जो भी व्यवहार नियम है उसके अनुसार ऐसा ही होता है तो अपरिग्रह होना चाहिए ग्रहस्थ को परिग्रह होना चाहिए और इसको अपरिग्रह होना चाहिए शुचि ही शुची तो शौचित्व तो सबके लिए समान रूप से है अद्रोही किसी का द्रोह नहीं करना चाहिए यह भी समान है भैक्षाणो भिक्षा प्राप्त करते हुए भिक्षाड़न करते हुए ब्रह्म भूयाय वो तो ब्रह्मा को जानने के योग्य बन जाता है ब्रह्म ज्ञान उसको प्राप्त होता है ऐसा कहा है तस्मात सिद्धाहा ऊर्धरे ऊर्धरेश्रमा अब यहीं से हम शुरू किए थे कि उन्होंने कहा आश्रम है ही नहीं ऐसा कहा तो ऊर्धरेता आश्रम सिद्ध हो गए यानी केवल ग्रस्थ आश्रम ही प्रामाणिक है अन्य आश्रम प्रामाणिक नहीं है जो कहा वो गलत है सभी आश्रम प्रामाणिक है सिद्धम ज ऊर्धरे विधान विद्याया स्वातंत्री इसलिए ऊर्धरेश्रमों में ये विधान होने के कारण विद्या स्वतंत्र है यानी ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है यह भी सिद्ध होता है आश्रम चार आश्रम है यह भी सिद्ध होता है सब कहा अब आगे जब चतुर्था अध्याय का इसके बारे में और विचार करेंगे न्याय निर्णय टीका देगी ने जो मंत्र दिया मंत्र का अर्थ दिया है ज्ञांद्र ने टेका ये नीचे से तृतीय पंक्ति में ब्रह्मचर्य स्थित से वारिव्राज्य इच्छा गारहस्थ्ये च वैराग्यम देवयोगादि सियादित्यर्थ यदि वह इधर था ये जो कहा इसका अर्थ करते वो क्यों ऐसा होता है क्योंकि ब्रह्मचर्य में रहते हुए ही किसी को परिवराज्य की इच्छा हो जाती है और कभी कभी देव योग से अपने कर्म के कारण गृहस्थ में जाने के बाद भी परिवराजन करने की इच्छा होती है उस तिथि में यदि गृहस्थ में गया तो गृहस्थ आश्रमी होने के कारण उनको अपने धर्म पत्नी से अनुमति लेकर के ही परिवराजन करना चाहिए ऐसा नियम है और ब्रह्मचारी हो तो माता से अनुमति लेकर के कर सकता है और जिनके माता पिता नहीं है तो कोई ये नहीं है जो मादा हो तो मादा से अनुमति लेना आवश्यक होता है और गृहस्थ में हो तो गृहस्थ के पत्नी से अनुमति लेना आवश्यक होता है उसके बिना संन्यास नहीं होना चाहिए और वानप्रस्थ में तो ठीक है वानप्रस्थ में दोनों जाते हैं तो ठीक है नहीं तो एक दूसरे को मान लिया तो तब तो उसी से भी हो सकता माने सन्यास कभी भी लेना है तो या तो मादा से या पत्नी से या फिर हाँ पत्नी से दोनों में से अनुमति लेकर के करना चाहिए ऐसा विधान किया उसके बिना नहीं होता है उसके बिना यदि आप सन्यास लेंगे तो वो ठीक नहीं होता है ऐसा कहते हैं हम लेता तो नहीं ले सकते तो अनुमति लेने तक इंतजार करना पड़ता इसीलिए तो शंकराचार्य जी ने अनुमति लेने के लिए वो सब किया ना तो अनुमति लिए भी ना नहीं हो सकता उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा तो अनुमति किसी को नहीं मिलता है तो फिर उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी उनको समझाना पड़ेगा ऐसा होता है और कोई कोई साथ में भी निकल जाते हैं ऐसे होता है, जो तो कई साल तक इंतजार करते हैं अनुमति लेने के लिए हाँ ऐसा होता है अब आजकल तो और भी व्यवस्था हो गई है अब आप, आप जो है अनुमति नहीं लेते हैं फिर ये हो जाता है यदि डाइवोर्स करना चाहिए डाइवोर्स कर सकते डाइवोर्स करके फिर जो भी आपके पैसा है उनको दे दिया देने के बाद में फिर आप सन्यास ले लिया हो गया कैसा हो सकता लेकिन इस शास्त्र में डाइवोर्स का विधान नहीं डाइवोर्स हो नहीं सकता उस ग्रस्त हो गया तो मैंने हमेशा के लिए फिर ग्रस्त है वो डाइवोर्स नहीं हो सकता उनके परस्पर बात करके तो हो सकता है बात करने को रो सकती है हाँ नहीं डाइवोर्स तो अपोजिट नहीं है आप दोनों मान लिया कि हमें साथ में नहीं रहना है तो लीगली डाइवोर्स कर रहे हैं ना पत्नी भी मान रहे है कि मुझे ये पति नहीं चाहिए पति मान रहे है, मुझे ये पत्नी नहीं चाहिए ठीक है उसमें आपस में संवाद करके निश्चय करते कोर्ट में बुला करके दोनों पूछते हैं ना तो इसलिए वो नहीं दिया हाँ वो तो नहीं हो सकता हमारा धार्मिक दृष्टि से तो ठीक नहीं होता लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से अब ऐसा करना पड़ेगा यदि नहीं माना तो क्या करेंगे फिर ऐसे करना पड़ेगा ये जो भी हो ऐसा कहा है इसलिए कहा है कि वहां के परिस्थिति को देकर के देव योग से यदि वहां से भी कोई विरक्त होता है तो वो भी सन्यास ले सकता है ये अनुमति जाबाल श्रुति देती है आगे ठीक आगे। तो है ये तो अनधिकृता अंधादि विषय संन्यासित वो आक्षेप करते हैं कि ये तो सन्यास जो है ना अंधादियों का विषय करता है जो अनधिकृत है में तत्र बोलते यह अंधादियों के विषय करने वाले नहीं अब देखिए जो जो अच्छे स्वस्थ होते हैं वही अच्छे सन्यासी बनते हैं और उसके बाद में बहुत कुछ कार्य करते बहुत कुछ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है हाँ इसलिए कोई अलग लक्षण ही न वो सन्यास का जो है देखने पर ऐसा भी कहते हैं कि वो उसके शरीर देखने पर ऐसे कई लोग कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको आ, शरीर शास्त्र मालूम है सामुद्रिक शास्त्र जिसको कहा जाता है लक्षण देकर के बता देते हैं। कि ये सन्यास में जाएगा ऐसा बोलते हैं ऐसा बोलता है कई लोगों को होता है हमारा भी ऐसे ही है छोटे बचपन में ही कोई आते थे वहां ज्योतिष वो कई बार बोला पिताजी भी ये तो रहने वाला नहीं है ये जाएगा उनको बोला कि ये उत्तर की तरफ जाएगा उन्होंने सोचा उत्तर में कोई नौकरी मिलेगा तो वहां जाएगा सोचा <laughs> तो ऐसा बोलते हैं और कुछ लक्षण होते हैं वो लक्षण जिनका है जिसका पैर का कुछ लक्षण होता है उनके हाथ का कुछ लक्षण होता है कुछ लक्षण होते हैं वो लक्षण देकर के उनको मालूम होता है ये कुछ भी करेगा और उस समय आ सकते दिखेगा लेकिन एक समय आने पर परिपक्व होने पर वो जाएगा उसको उनको गृहस्थ आश्रम योग नहीं होता है तब वो लक्षण दिखाता है तो पैर का कुछ लक्षण है पैर कुछ लंबे होते हैं पता नहीं क्या क्या होता है ऐसा कुछ है तो वो देकर के वो बता देते हैं वो लक्षण सीखने से हाथ का भी कुछ होता है बाकी तो ज्योतिष आदि में तो लिखते हैं अब देखिए ज्योतिष शास्त्र का भी बड़ा अद्भुत है जो कैसे कैसे सब पता करते हैं उनको सारा हिसाब मालूम रहता है ऐसे ऐसे होगा ऐसा ऐसे करेगा और जब बचपन में ही बोल देता है सब है तब वो हिसाब से होता ही है, है कभी कभी आगे पीछे होते हैं लेकिन होता जरूर है तो शास्त्र के कितनी महिमा है देखिए हाँ तो अविशेष श्रुति रासदिधगे न विशेष संकोच अर्दित अर्थ हाँ जो अविशेष श्रुति है ना अब यहां दो श्रुति है एक तो विशेष श्रुति है एक अविशेष श्रुति अविशेष श्रुति के मतलब सबके लिए कहा गया मनुष्य मात्र को लक्ष्य करके ये कहा कि ये जो भी होगा जिस आश्रम में भी होगा वो आ, सन्यास लेना चाहते हैं तो सन्यास लेना चाहिए और क्योंकि न्यास एव्य रेजयत ये भी पहले आया न्यास यदि ब्रह्मा ब्रह्मा न्यासा ऐसा कहा ना तो ब्रह्म ही न्यास है और ब्रह्म पर ब्रह्म पर है और न्यास ये तात्य तो इसलिए अब ये सामान्य विषय करता है जिस किसी को भी हो गया उनके लिए करता है अब यह सामान्य और विशेष के संबंध में जब अविशेष श्रुति बाधक ना होने पर विशेष अर्थ नहीं किया जाता जो अविशेष कहा गया उसका कोई बाधक श्रुति आ गया तो फिर वो अविशेष को पर विशेष करना पड़ेगा यदि बाधक नहीं आता है तो सामान्य नियम लागू होता है मैंने आपके पास दो नियम है एक विशेष नियम एक सामान्य नियम तो सामान्य नियम में तब तक वो सामान्य नियम लागू रहेगा जब तक विशेष नियम नहीं आता विशेष नियम आएगा तो सामान्य नियम तत्काल के लिए बंद हो जाता है अब उसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि जैसा नित्य संध्या वंदन आदि नित्य करना चाहिए नित्य कर्मों को नित्य करना चाहिए नित्य माने उसके हिसाब से कोई महीने में होता है कोई साल में तो नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए यह सामान्य विधान है कि कोई विशेष कोई अनुष्ठान करता है कोई विशेष व्रत करता है और विशेष कोई कर्म आरंभ करता है उसके बाद में उसके जो नित्य कर्म में परिवर्तन होता वो विशेष में होता है अब जब तक होगा तब तक होगा जैसे आपकी कोई बीमारी आ गई कोई दवाई दे रहे हैं तो परहेज रखने के लिए कहता है तो परहेज कब तक रखेंगे जब तक बीमारी ठीक नहीं होती उसके बाद में आप सामान्य भोजन अपने आप करते इसी प्रकार सामान्य और विशेष में यदि बाधक नहीं आता तो सामान्य नियम लागू रहेगा इस कारण से भी इतना वाक्य नहीं है अनु संसद ये कहा था अन के लिए सन्यास के लिए ये वाक्य बनाया है ऐसा नहीं है व्रदि ये व्रति अवृति इत्यादि अर्थ करते हैं व्रदिमन गोदानादिवेद्रतवान अवृति मन, गोदाना मन तद स्नातक मन गुरुकुल निवृत्ति रूप स्नान अभी गुरु शुश्रूषा पर है हा ऐसा जोड़ दिया गुरुकुल के निवृत्ति होने के बाद गुरु अवृत स्नान हो गया तब भी गुरु शुश्रूषा पर हो करके वहां रहता उनको लिया तद विपरीत तो अस्नातक और उत्सन्नाग्निर् मृद भार्य तो जिसके भार्य मर गई है मृदा भार्य यार्य वो उत्सन्नाग्नि हो जाता है पूर्व में वह अग्नि परिग्रह वा अथवा पहले ही अग्नि परिग्रह किया नहीं परिव्रजय दीधि कर्म अधिकार प्रतिपत्ति हीना नाम अपी इस प्रकार कर्म अधिकार में जिनके प्रतिपत्ति नहीं है कर्म में अधिकार प्राप्त हुआ नहीं जिनके वो भी संन्यास ले सकता है तो पृथक उत्तेर न वाक्य मन अधिकृत विषय इसके लिए, लिए अलग कहा गया तो पहले जो आया वो सामान्य नियम है ऐसा मालूम पड़ता है स विधेर अनधिकृत विषयत्वे हेतु संन्यास विधि अनधिकृत विषयत्व नहीं है इसके लिए और हेतु देते हैं अब जो ब्रह्मज्ञान के लिए तैयार होकर निकलता है ये कोई कमजोर व्यक्ति थोड़ी कर सकता तो जो बहुत सबसे धीर होगा धैर्यवान होगा जो अच्छे बुद्धिमान होगा स्वस्थ होगा मन से शरीर से और कार्य जिनके अंदर रहेगी ऐसे व्यक्ति ही ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं कोई असामर्थ्यवान नहीं कर सकता जो धैर्यवान धी ऐसा का कश्चित धी रहा, रहा प्रत्येकात्मा तो ठुरस्य धारा निशा दुरत्यया तो ये ठुरस्य धारा की जैसा है तलवार के जो धार है तलवार को ऐसा आपको सामने धार करके रख दिया और आपको बोला इसी से ऊपर से चलो तो कैसे चलना हो ऐसा जो चल सकता है जिसके अंदर इतनी हिम्मत है तो होकर के उससे ऊपर से चल के जाएगा ऐसे जाएगा तो उसको हो सकता है इतना धैर्यवान होना चाहिए कठोर परिषद कह रहा है में कहा है इतना सावधानी से अपने मन को सावधानी में रख करके जो जीवन को चलाता है उनको ये प्राप्त होता है ये कोई आसान काम नहीं तलवार के धार पर चलने जैसा है अथवा अग्नि के अंदर से प्रवेश करके चलने जैसा है अब और उधर सब ये होता है अग्नि जलाते हैं और कोयला डालते हैं और वो जली वो कोयला के ऊपर से चलते हैं। और पैर नहीं जलता ऐसा होता है देखा। देखा।, देखा देखा ना हाँ हमने तो हरसादी देखा था इसी किसम हाँ आप तो चला है ठीक है अच्छा <laughs> तो ऐसा होता है वो वैसा करते हैं और दूसरा एक होता है वहां और भी एक होता है, एक व्रत होता है ऐसे अनुष्ठान करते हैं उसमें एक जो है यहां से एक तीर जैसा होता है शूल बोलते हैं उसको वो तीर को इधर से निकाल छेद करते हैं और इधर से निकाल देते हैं ऐसा फिर बांधते बांध करके वो मंदिर में जाते वो भी होता है और खून खून नहीं आता उसका कहीं करने की तरीका है यहां से ऐसे करके भ्रम ऐसे करके निकाल देते उसको कुछ अनुष्ठान करते कराते हैं बाद में वो ज्यादा छोटे बच्चों को ऐसा करते हैं और यह तो इतना तक तो ठीक है और किसी को पीठ में करते वो और कठिन होता है वो पीठ में ऐसे चमड़े को ऊपर पकड़ेंगे फिर ऐसे छेद करेंगे पीठ में करके भगवान का जो मूर्ति बड़े बढ़ेगा उसको खींचते खींचते हाँ वो भी ले जाते बहुत मुश्किल होता तो वो वो भी सब करते हैं तो ये सब जो नियम बताए हैं वो सब अलग अलग कर्मों के लिए होगा कोई सन्यास के संबंध में नहीं है लेकिन ये धैर्य निश्चय करने के लिए ये सब करना पड़ता है क्योंकि कोई धैर्यवान होगा तभी तो घर छोड़ सकता है घर छोड़ना भी कोई आसान काम नहीं है तो हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे जो हरिद्वार से ऊपर आ जाता है ना वो कैसा भी हो उनके लिए कुछ व्यवस्था कर देनी चाहिए क्योंकि वो इतना हिम्मत तो किया एक तो घर छोड़ दिया और हरिद्वार तक मतलब उनके हिसाब से हरिद्वार तक सब व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था खूब है और वहां से भी यदि ऊपर आता है तो वो इधर आने मात्र से ही वो पूज्य हो जाता है बाकी कुछ करे ना करे सो जाए कुछ बात नहीं अभी यहां आ गया तो भी उनको मानना चाहिए कम से कम ढूंढ करके यहां तक तो आ गया है तो इसलिए कुछ व्यवस्था कर लेनी चाहिए उनको मदद करना चाहिए ऐसा बोलते थे सामने क्योंकि ये आसान काम नहीं इधर आकर के रहे अपने सब छोड़ छाड़ करके काम नहीं है ऐसा वो होता है इसलिए सन्यास इस प्रकार से भाव से ही आता है ऐसा नहीं कि आप कुछ वहां रखेंगे हम कुछ समय सन्यास में रहेंगे फिर कुछ काम करेंगे ऐसा कुछ रहेगा तो होता नहीं या आने के बाद में जितने भी वापस गया कोई भी सक्सेस नहीं हुआ फिर जीवन में वो संसार जीवन में फिर सक्सेस नहीं होता वो तो निरर्थक हो जाता है। एक बार इधर आ गया तो बस गया फिर तो उधर वापस जाने से काम नहीं कर सकता हाँ ये तो कर सकता है कोई साधक के रूम में रह सकता है दया करके काम कर सकता है ऐसा तो हो सकता है लेकिन वापस गृहस्थ में जाना नहीं चाहिए आगे अभी इसी में अधिकरण आएगा इसी बाद में आगे आएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए करने पर बड़ा पाप है उसका कोई परास्थिति नहीं है सब संन्यास लेने के बाद में गृहस्थ में जाए ना फिर वो बड़ा पाप है ऐसा कहा श्रवणादि द्वारा सन्यास्य ब्रह्म प्रकरणाधि सिद्धम तेनालीम से अधिकार, अधिकारास्त इसलिए श्रवणादि के द्वारा सन्यास प्राप्त करके ब्रह्म में दृढ़ता लाने के लिए ही सब कुछ यहां कहा गया है यही प्रकरण का तात्पर्य है और वो कोई असमर्थ व्यक्ति नहीं कर सकता सामर्थ्यवान ही कर सकता है ये ये निश्चय होता है पारिवराज्य ब्रह्मधिधाघ्य श्रुति प्रमाण है ये परिवराजन करना जो संसाश्रम है वो ब्रह्म को दृढ़ करता है इसके लिए ये श्रुति दिया परिव्राट मुंडो मुंडोरिग्रह इत्यादि से दिया ब्रह्म भूया ब्रह्म भाव आये साक्षात्कार इत्य ब्रह्म भूया करता है ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के लिए उसका साक्षात्कार करने के अंदर गर्भित अधिकरणार्थ अभस्थ महाराज यहां बहुत कुछ बात हो गई तो वो अभी अधिकरण जिस उद्देश्य से आरंभ किया था उसको बसंहार करना चाहिए इसलिए भाष्यकार तस्मा सिद्धा ऊर्ध रेदाम मुख्य पूर्वक्ष यही था कि उन्होंने कहा त्रयोग धर्मस्क इसमें गृहस्थ आश्रम के लिए कुछ विधान है बाकी आश्रम का तो दो आश्रम का परामर्श है संन्यास आश्रम का तो कथन ही नहीं है ऐसा कहा था उसको लेकर के ये परामर्श अधिकरण आरंभ हुआ था अब इसलिए उसका समापन करते हाँ, तेषा प्रति प्रमित अनुष्ठीयम भी प्रकृति किम जातम इत्याशं प्रथमा अधिकरणाथम निगमयती इसलिए अन्य आश्रम तो प्राप्त है उनका अनुष्ठान होता है यह प्रमाण होता है ठीक है लेकिन यहां आपके आश्रम के विषय में क्या निश्चय हुआ तब तो कहते हैं कि सिद्धम च ऊर्धरे विधाना विद्या्य प्रथमाधिकरण के साथ संबंध कर रहे कि विद्या स्वतंत्र ही है स्वतंत्र फल देती है विद्या यानी ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फल है उसका अधिकारी भी स्वतंत्र है वो किसी से कुछ उसका संबंध नहीं ऐसा फल देता है इस प्रकार से इस अधिकरण का समाप्ति है परामर्श अधिकरण इस प्रकार से इस इसमें दो बड़ा अधिकरण यही है इस बात में बाकी छोटे छोटे अधिकरण है तो परामर्श अधिकरण यहां समाप्त होता है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमदर्णमुदश्यते पूर्णस पूर्णमाद पूर्णमेवावशिष्य